विक्रांत के पास जो परफ्यूम टूल था उसकी मदद से वो अपने शरीर से किसी भी तरह की स्मेल निकाल सकता था ऐसे में विक्रांत ने तुरंत ही अपने परफ्यूम टूल में से एक खास तरह के पिग की स्मेल वाला परफ्यूम सिलेक्ट किया इस टूल को एक्टिवेट करते ही उसकी बॉडी से किसी कीचड़ में पड़े सुअर जैसी स्मेल आने लगी अब तक वो जंगली कुत्ता विक्रांत के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि जैसे उस कुत्ते की नाक में विक्रांत के शरीर की स्मेल गई वो तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़ गया लेकिन अब समस्या उस लड़की के लिए खड़ी हो गई क्योंकि अब इन दोनों कुत्तों के निशाने पर वो लड़की आ चुकी थी। ये दोनों भर लिया एक बार के लिए तो वो कुत्ता उसके पीछे भागता हुआ आया लेकिन जैसे उसकी नाक में स्मेल गई वो फिर से दूसरी तरफ मुड़ गया वो लड़की खुद को विक्रांत की पकड़ से दूर करने की कोशिश करने लगी लेकिन विक्रांत ने उसे इतनी सख्ती से पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी कि उस लड़की को कोई नहीं था कुछ ही पल में ये कुत्ते यहाँ से जा चुके थे लेकिन अब भी विक्रांत ने उसे छोड़ा नहीं था उस लड़की के बदन का स्पर्श विक्रांत को मदहोश किया जा रहा था विक्रांत अलग ही दुनिया में जा चुका था तभी अचानक से उसे पेट में कुछ चुभने का एहसास हुआ उस लड़की ने विक्रांत के पेट में लात मारते हुए उसे दूर धकेल दिया विक्रांत लड़खड़ा कर दूर जा गिरा और इसके साथ ही अब तक उस लड़की के चेहरे से नकाब भी हट चुका था। विक्रांत आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन लेकिन ये क्या वो वो लड़की किसी भूत की तरह गायब हो चुकी थी डर के मारे विक्रांत के रोये खड़े हो चुके थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था अभी भी विक्रांत का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने जो अभी देखा था वो सही था वो लड़की विक्रांत की आंखों के आगे से किसी जादू की तरह गायब हो चुकी थी ऐसा तो बस उसने आज तक फिल्मों में होते हुए देखा आज आंक के सामने ऐसे किसी आदमी को अचानक से गायब होते देख विक्रांत के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा वो काफी देर तक जमीन पर पड़े पड़े ही उस लड़की के बारे में सोचता रहा उधर विक्रांत से थोड़ी दूरी पर दोनों खड़े थे उसने फिर से अपने स्प्रिंग टूल को एक्टिवेट करते हुए इसी तरह छलांग लगाते हुए खुद को दीवार के दूसरी तरफ पहुंचा दिया इसके बाद विक्रांत भागता हुआ मेंटल हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा क्योंकि उसकी गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास में ही खड़ी थी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागता जा रहा था लेकिन इस वक्त उसके शरीर से बहुत ही सुन बैठकर मेला खा के आ रहा शरीर से आ रही इस दुर्गंध की वजह से विक्रांत को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी एक बार के लिए तो उसे लगा की ये दुर्गंध उसके कपड़ों से आ रही है तो उसने अपना जैकेट निकाल हाथ में ले लिया लेकिन फिर भी ये दुर्गंध आनी बंद नहीं हुई थी क्योंकि अदृश्य शक्ति ने यह दुर्गंध उसके कपड़ों में नहीं बल्कि शरीर में घुल रखा था अब तक विक्रांत मेंटल हॉस्पिटल के बाउंड्री वॉल के पास पहुंच चुका था उसकी गाड़ी इस बाउंड्री वॉल के ही बगल में खड़ी थी विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठने जा ही रहा था तभी उसे याद आया कि यहाँ से भागते वक्त उस लड़की का बैग फट गया था और काफी सारी दवाइयाँ जमीन पर बिखर गई थी तो विक्रांत ने तुरंत ये दवाई गिरने वाली जगह पर जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया वहां जाकर उसने देखा तो पता चला अभी भी दवाई बिखरी पड़ी हुई थी उस लड़की ने दोबारा आकर इस दवाई को उठाने की कोशिश भी नहीं की थी विक्रांत ने उसके फटे हुए बैग समेत सारी दवाइयों को उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे की सीट पर डाला और फिर तुरंत ही आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ बैठी गाड़ी में बैठने के बाद फिर से विक्रांत को यह स्मेल परेशान करने लगी क्योंकि गाड़ी के भीतर सारी खिड़कियां बंद थी ऐसे में अब यह दुर्गंध पूरी गाड़ी में फैल चुकी थी विक्रांत ने तुरंत ही गाड़ी की विंडो खोलते हुए इसके एयर प्यूरिफायर को भी चालू कर दिया ताकि यहाँ की हवा में फैला हुआ दुर्गंध दूर हो सके इसके साथ ही विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के सिस्टम को खोलकर वहां से इस टूल को जबरन बंद कर दिया और फ्यूम तो बंद हो चुका था लेकिन उसकी दुर्गंध ने सांस लेना मुश्किल कर रखा था लेकिन थोड़ी देर बाद गाड़ी के भीतर एयर प्यूरिफायर चलने की वजह से इस दुर्गंध का असर खत्म हो चुका अब जाकर विक्रांत के दिमाग ने काम करना शुरू किया फिर से विक्रांत को उस लड़की की याद आ गई विक्रांत उस लड़की की शकल देखकर इस वजह से काफी ज्यादा शॉक्ड रह गया था क्योंकि उसने पहले भी उस लड़की को कहीं पर देखा हुआ था जब उस लड़की की शक्ल विक्रांत ने देखी तो उसे एक पल भी नहीं लगा कि उसने कहा उस लड़की को देखा हुआ था दरअसल जब विक्रांत पहले इगतपुरी वाले टॉम्ब मर्डर केस पर काम कर रहा था तब उस वक्त उसे एक लड़की की डेड बॉडी भी मिली थी उस लड़की को सब लोग बेबे के नाम से जानते भी थे उसका मर्डर साल उन्नीस में हो चुका था और उसकी डेडबॉडी को एक कब्र के भीतर नए ड्रेस में रख के पैक किया गया था उस लड़की का असली नाम क्या था ये तो विक्रांत को नहीं पता था क्योंकि बस उसका नाम बेबे ही उसने सुना था क्योंकि विक्रांत ने कई बार इस लड़की की फोटो देखी हुई थी इस वजह से उसे पहचानने में विक्रांत को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई